तो इसलिए मैं जरूर ये कहता हूं कि अगर साधक की जरूरत समझी गई समझी जाए तो उसके शरीर की कुछ स्थितियां उसके लिए सही होगी, बनाई जा सकती हैं। लेकिन इनका कोई अनिवार्य परिणाम नहीं है और इसलिए काम सदा भीतर से ही शुरू करने के मैं पक्ष में हूँ बाहर से शुरू करने के पक्ष में नहीं हूँ भीतर से शुरू होना चाहिए फिर अगर भीतर से शुरू होता हो तो समझा जा सकता जैसे कि मुझे लगता है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 क्योंकि हम पागलपन को दबाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हम उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं पुरानी साधना ने हजारों लोगों को पागल किया है हम उसको नाम अच्छे देते थे कभी कहते थे उन्माद कभी हरसोन्माद कभी एक्सटेसी हम नाम कुछ देते थे हम कहते थे आदमी मस्त हो गया औलिया हो गया ये हो गया वो हो गया लेकिन वो हो गया पागल उसने किसी चीज को बुरी तरह से दबाया गया वो उसके बस के बाहर हो गई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 और जितनी सभ्यता बढ़ेगी उतनी बढ़ेगी क्योंकि सभ्यता उतना ही सिखाएगी रोको सभ्यता ना तो जोर से हंसने देती न जोर से रोने देती ना नाचने देती ना चिल्लाने देती सभ्यता सब तरफ से दबा डालती और तुम्हारे भीतर जो जो होना चाहिए वो रुकता जाता है रुकता जाता है फिर फूटता है और जब वो फूटता तब तुम्हारे बस के बाहर हो जाता तो कैथानसिस इसका पहला हिस्सा है जिसमें इसको निकालना है इसलिए मैं शरीर के खड़े होने के पक्ष में हूँ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 अर्थ तो है अर्थ बहुत है जैसे मैंने कहा जब हम क्रोश से भरते हैं तो किसी को मारने का मन होता जब हम बहुत क्रोश से भरते हैं तो ऐसा मन होता है कि उसके सिर पे पैर रख दे क्योंकि पैर रखना बहुत अड़चन की बात होगी इसलिए लोग जूता मार देते हैं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 ये तो जिंदा आदमी की बात हुई जिंदा आदमी की बात हुई एक महावीर एक बुद्ध एक जीसस के चरणों में कोई सिर रख के पड़ गया है और उसने अपूर्व आनंद का अनुभव किया उसने एक वर्षा अनुभव की जो उसके भीतर हो गई इसे कोई बाहर नहीं देख पाएगा ये रचना बिल्कुल आंतरिक है उसने जो जाना है वो उसकी बात है और दूसरे अगर उससे प्रमाण भी मांगेगा तो उसके पास प्रमाण भी नहीं असल में सभी आकल्ट सेना के साथ ये कठिनाई है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 और फिर हो सकता है जिसको ख्याल है कि नहीं होता है वो भी जाके जीसस के चरणों में सिर रखे उसे नहीं होगा तो लॉर्ड कहेगा कि गलत कहते हो मैंने भी उन चरणों पर सिर रख के देख लिया वो ऐसा ही है कि एक घड़ा जिसका मुंह खुला है वो पानी में झुके और लॉर्ड के घड़ों से कहे कि मैं झुका और भर गया और एक बंदमुह का गड़ा कहे की मैं भी जाके प्रयोग कर दू और वो बंदमुह का गड़ा भी पानी में झुके बहुत गहरी डुबकी लगा लेकिन खाली वापिस लौट आए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 और वो आते जाते रहे और अब भी आ जा रहे हैं मोहम्मद के भी वायदे हैं और शंकर के भी वायदे हैं और कृष्ण के भी वायदे हैं बुद्ध महावीर के भी वायदे हैं। वो सब वायदे हैं खास जगहों से बंधे हुए खास समय खास घड़ी और खास मुहूर्त में उनसे संबंध फिर भी जोड़ा जा सकता है तो उन स्थानों पर फिर फिर टेक देना पड़ेगा और उन स्थानों पर फिर तुम्हें अपने को पूरा समर्पित कर देना होगा तभी तुम सम्बंधित हो पाओगे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 एक योगी था दक्षिण में एक अंग्रेज यात्री उसके पास आया और अंग्रेज यात्री ने कहा कि मैं तो लौट रहा हूं और अब दोबारा हिंदुस्तान नहीं आऊंगा लेकिन आप आपके अगर दर्शन करना चाहूं तो क्या करूं? तो योगी ने अपना एक चित्र उसे दे दिया और कहा जब भी तुम द्वार बंद करके अंधेरे में इस चित्र पर पांच मिनट एक तक आंख की पलक झपे बिना देखोगे तो मैं मौजूद हो जाऊंगा वो तो बेचारा मुश्किल से अपने घर तक पहुंचा एक ही काम था उसके मन में कि कैसे घर जाके भरोसा भी नहीं था कि यह संभव हो सकता है लेकिन यह संभव हुआ और जो आदमी था वो एक वैज्ञानिक डॉक्टर था वो बड़ी मुश्किल में पड़ गया यह संभव हो गया एक वायदा था जो एस्टली पूरा किया जा सकता है जो सूक्ष्म शरीर से पूरा हो सकता है।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 अब जैसे अगर तुम जैन तीर्थंकरों की 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां देखो तुम मुस्किन में पड़ जाओगे उनमें कोई फर्क नहीं है वो बिल्कुल एक जैसी है सिर्फ उनके चिन्ह अलग अलग हैं महावीर का एक चिन्ह है पार्श्वनाथ का एक चिन्ह है नैमीनाथ का एक चिन्ह है लेकिन मूर्तियों के अगर चिन्ह मिटा दिए जाए नीचे से तो वो बिल्कुल एक जैसी तुम कोई पता नहीं लगा सकते कि महावीर की है कि पार्श्व की है कि नैमी की है कि, कि किसकी है, पता नहीं लगा सकते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 मेरी मूर्ति मत बनाना असल में मोहम्मद के वक्त तक इतनी मूर्तियां बन गई थी मोहम्मद एक बिल्कुल ही दूसरा प्रतीक देके जा रहे थे अपने मित्रों को कि मेरी मूर्ति बत बनाना मैं बिना मूर्ति की अमूर्ति में तुमसे संबंध बना लूंगा मूर्ति तो बनाना ही मत तुम मेरा चित्र ही मत बनाना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 अगर विज्ञान की तरह उसे समझा जाए तो उसके अद्भुत फायदे और अंधविश्वास की तरह उसे समझा जाए तो बहुत आत्मघाती है बहुत महत्व है असल में प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ही ये है उसका मतलब ही ये है कि हम एक नई मूर्ति तो बना रहे लेकिन पुराने समझौते के अनुसार बना रहे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 लेकिन गजनी आया और उसने एक गदा मारी हो वो चार टुकड़े हो गई मूर्ति फिर भी अब तक ये ख्याल नहीं आया वो मूर्ति मुर्दा थी फिर भी अब तक अब तक ये ख्याल नहीं आया कि वो मूर्ति मुर्दा थी इसलिए टूट सकी नहीं मंदिर की ईत नहीं गिर सकती अगर वो जीवित है वो जीवित है तो उसका कुछ बिगड़ नहीं लेकिन अक्सर मंदिर जीवित नहीं और उसके जीवित होने की बड़ी कठिनाइया है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 जैसे कि मैं कह के जाऊं कभी आप मुझे याद करना तो मैं मौजूद हो जाऊंगा लेकिन आपको भी याद ही करना बंद कर दो या मेरे चित्र को एक कचरे घर में डाल दो उसकी ख्याली भूल जाओ ये समझौता कब तक चलेगा ये समझौता टूट गया आपकी तरफ से इसे मेरी तरफ से भी रखने की अब कोई जरूरत नहीं रह जाती ऐसे समझौते टूटते गए लेकिन प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ है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 बहुत गहरे में सिर्फ साक्षी एक विटनेस रह जाते, एक गवाह रह जाते, उनके सामने दीक्षा घटित होती दीक्षा सदा परमात्मा से है महावीर के समक्ष घटित होती है लेकिन निश्चित ही जिस जिसपे घटित होती उसको तो महावीर दिखाई पड़ते हैं परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता उसे तो सामने महावीर दिखाई पड़ते हैं और महावीर के साथ में ही उस पर घटित होती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 दी नहीं जाती ली भी नहीं जाती परमात्मा से घटित होती है तुम सिर्फ ग्राहक होते हो और जिसे तुम गुरु कहते हो वो सिर्फ साक्षी और गवाह होता है दूसरी दीक्षा जिसको फॉल्स इनिटेशन कहे झूठी दीक्षा कहे वो दी जाती है और ली जाती है उसमें ईश्वर बिल्कुल नहीं होता है उसमें गुरु और शिष्य होते हैं गुरु देता है और शिष्य लेता है लेकिन तीसरा और असली मौजूद नहीं होता है।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 किसी ने उसके कान फूके वो किसी दूसरे को फूंक रहा है वो दूसरा कल किसी और के फूंकने लगेगा आदमी हर चीज में झूठ और डिसेप्शन पैदा कर लेगा और जितनी रहस्यपूर्ण बातें हैं वहां तो प्रवंचना बहुत संभव है क्योंकि वहां तो कोई पकड़ के हाथ में दिखाने वाली चीज नहीं मैं चाहता हूं इस प्रयोग को भी करना चाहता हूं इस प्रयोग को भी करना चाहता हूं बीस लोग तैयार हो रहे हैं वो दीक्षा ले परमात्मा से बाकी लोग जो मौजूद हो, वो हो, बस वो इतना कह सकें कि उनको दिखाई इतना बता सके कि ऊपर तक स्वीकृत बात हो गई कि नहीं हो गई उतना काम है अनुभव तो तुम्हें भी होगा लेकिन तुम एकदम से पहचान ना पाओगे इतना अपरिचित जगत है वो तुम रिकोग्नाइज कैसे करोगे कि हो गया बस उतने बात का मूल्य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 बहुत बुद्ध हो चुके हैं जो जागे गए बहुत बुद्ध होंगे जो जागेंगे उन सब का संघ है एक उन सब की एक कम्युनिटी है एक कलेक्टिविटी है कोई बुद्ध के संघ की शरण जा रहा हूं वो तो बौद्धों की समझ है कि वो कह रहा है की अब जो बुद्ध की जो संप्रदाय है इसके मैं शरण जा रहा हूं नहीं जब पहले सूत्र से ही साफ हो जाता है जब बुद्ध कहते हैं वो मेरी शरण नहीं जा रहा जागे हुए की शरण जाता है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 वो उनको भी समर्पण कर रहा है कि मैं तुम्हारी भी शरण जाता हूँ वो एक कदम आगे बढ़ा सूक्ष्म की तरफ। तीसरी शरण सरन है तीसरी बाहर वो कह रहा मैं धर्म की शरण जाता हूँ पहला जो जागे हुए बुद्ध है उनके दूसरा जो बुद्धों का जागा हुआ संघ है उनकी और तीसरा जो जागरण की परम अवस्था है धर्म स्वभाव जहाँ न व्यक्ति रह जाता जहाँ न संघ रह जाता जहाँ सिर्फ नियम दिला सिर्फ धर्म रह जाता मैं उस धर्म की शरण जाता हूँ। ये तीन शरण जब वो पूरी कर दे और ये सिर्फ कहने की बात न थी ये जब पूरी हो जाए और बुद्ध को दिखाई पड़े कि यह तीन शरण इसकी पूरी हो गई है तब दीक्षित होता वो आदमी और बुद्ध सिर्फ गवाए होते इसलिए बुद्ध उसको दीक्षा के बाद भी कहते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 ये जरा कठिन बात है इसलिए मैंने कल छोड़ दी थी क्योंकि इसको लंबी ही बात करनी पड़े लेकिन फिर भी थोड़े न समझ ले सातवें शरीर के बाद वापस लौटना संभव नहीं सातवें शरीर की उपलब्धि के बाद पुनरावगमन नहीं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है वहां से वापिस नहीं आया जा सकता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 ये की गई कि नित्यानंद के तीन शरीर खुद के तो अलग हो जाएं और मैत्रीय के तीन शरीरों में प्रवेश कर जाएं। नित्यानंद तो मर गया फिर कृष्णमूर्ति पर भी वही कोशिश चली वो भी कोशिश यही थी कि इनके तीन शरीर हटा दिए जाएं और रिप्लेस कर दिए जाएं। वो भी नहीं हो सकता फिर और एक दो लोगों पर जॉर्ज अरडेल पर भी वही कोशिश की गई कि वो